आओ आओ मेरे लाल यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और रुधुख से पीड़ित हो उसने कृतिम दूध उसके हाथ में दे दिया माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला मां यह दूध नहीं है तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक चूमकर उसने दोनों हाथों से उसके कमल सादृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी से पीछे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था ऐसा कहकर रोते हुए बारंबार दुखी करते हो किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं कोई दूध नहीं है भक्ति पूर्वक उमा पार्वती और भगवान शिव के अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है महादेव जी ही धन देने वाले हैं इस समय हम दोनों ने उनकी आराधना नहीं की वे भगवान ही सकाम पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की इसलिए हम दयिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है दूसरा कुछ नहीं उपमन्यु बोले मां यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान हैं तब आज से शोक करना व्यर्थ है महाभागे अब शोक छोड़ो सब मंगल ही होगा मां आज मेरी बात सुन लो यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा वायु देवता कहते हैं उस महाबुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी मनीश्वरी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली माता ने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है अब तुम देर ना लगाओ सांब सदाशिव का भजन करो और देवताओं को छोड़कर मनवाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षदो गणों सहित उन्हीं शाम सदा शिव का भजन करो ओम नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादि देव वरदायक भगवान शिव का साक्षात्कार वाचक माना गया है प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है अतः दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर मंत्र से ही जाप में लग जाओ इस मंत्र के जीव पर आते ही यह कुछ भी दुर्लभ नहीं रहने देता उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है यह विर्जा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है माने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञास्वी ग्रहण करो इसके जाप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी वायु देवता कहते हैं इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया मुनि उपमयो ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उनके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा सब देवता तुम्हारा मंगल करें माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित होकर वायुपीकर रहने लगा उन्होंने आठ ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की उसे माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही उनके पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे एकाकी कृषय बालक द्विज और उपمن्यों को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिषाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया उनके द्वारा सताई जाने पर भी उपمن्यों किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा ओम नमः शिवाय का अंतर्नाद की भांति जोर-जोर से उच्चारण करते रहे उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे ब्राह्मण बालक महात्मा उपन्य की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा ओम नमः शिवाय अध्याय 34 भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यों के भक्ति भाव की परीक्षा लेना उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर मां पार्वती के हाथ में सौंपना कृतार्थ हुए उपमन्यों का अपनी माता के स्थान पर लौटना सदन अंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शंकर जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यों के पास जाने का विचार किया फिर श्वेत ऐरावत पर आरुढ़ हो वे देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े-बड़े नागों के साथ उपमन्यों मुनि के तपोवन की ओर चले उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चंवर लेकर शाची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाईं सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाई चल रहा था इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी प्रकार शोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्र मंडल से मंदराचल शोभायमान होता है इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपمنियों के आश्रम पर जा पहुंचा उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए इंद्र का रूप धारण करके परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमनियों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि आप स्वयं यहां पधारे हैं इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया इंद्र रूपधारी भगवान शिव बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुने उपमन्यु मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं तुम वर मांगो मैं तुम्हें संपूर्ण अविष्ट वस्तु में प्रदान करूंगा वायु देवता कहते हैं उन इंद्रदेव ने ऐसा कहने पर उस समय मुनिवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूं यह सुनकर इंद्र ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूं सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं ब्रह्म ऋषि मेरे भक्त हो जाओ सदा मेरी ही पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा निर्गुण रुद्र को त्याग दो उस निर्गुण रुद्र में तुम्हारा कौन साकार यसिद्ध होगा देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिषाच भाव को प्राप्त हो गए वायु देवता कहते हैं यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ देखकर बोले उपमन्यु ने कहा यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है तुम नहीं जानते हो कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवैश्वरो के भी ईश्वर हैं भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और श्री महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य एवं अनेक कहते हैं अतः है मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा संख्या और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं तच ज्ञानी पुरुष पुत्रष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा देवाधाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा वायु देवता कहते हैं ऐसा कह कर शिव मारे जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी छाछ छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए उस समय अघोर अस्त्र से अभिमन्यु दुघोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया फिर शंभू के युगल चरण अरविंदो का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दर्द करने के लिए तैयार हो गए और अग्नियां धारणा घर के स्थित हुए ब्राह्मण उपमन्यु इस प्रकार स्थित हुए तब भागदेवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की इस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक लिया उनके छोड़े हुए अघोर अस्त्र को नंदेश्वर की यज्ञ से शिव बलनम नंदी ने ही बीच में पकड़ लिया